सूत्र वंदे भगवश्वरो विभा दक्षिणा मोतरे नम ओम स्वप्न के निवृत्ति दो प्रकार के हो सकते हैं कैसे कैसे बाधक और अथवा निवृत्ति बाधक किसको कहते हैं और निवृत्ति किसको कहेंगे ये तो स्वप्न बाधक कब होगा स्वप्न को कब कह सके स्वप्न का बाध हो गया जागृत तो तो ब्रह्म तो तो तो तो अगर वो माया का कार्य मानेंगे तब तो उसका बात होगा माया का कार्य मानेगा तो बात नहीं किंतु अगर अवचिन्न चैतन्य का कार्य मानेंगे तो दिन तो नहीं क्योंकि हमको उस प्रकार ज्ञान नहीं होता है तो हम इस प्रकार प्रकार आ जाने के बाद जाने। उसका होता होता है इस नहीं है। इसलिए हैं हैं हम, हम यहाँ निवृत्ति मान लेंगे तो निवृत्ति अर्थात उसका वो कारण हमें नैदम रजतम सुखि इसमें प्रमा कौन है और अनुवाद कौन है अनुवादी तो ये प्रमा है प्रमा सूची ये है ये ये क्योंकि पहले होने के बाद ही जाकर कहेगा नैदम रजत अनुवाद हो जाएगा आगे विचार हुआ पूर्व पक्ष ने कहा मूल में निन्यानवे पृष्ठ में नाइन्टी नाइन ननु रजतस्य रजतभा प्रतिभाष समय सुक्ति में रजत जिस समय में दिखता है प्रतिभाषिक सिद्धांत प्रातिभाषिक सत्ता मानता है उन्हें से नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न क्योंकि जिस समय में प्रातिभाषिक सत्ता दिखता है प्रातिभाषिक क्या दिख रहा है रजत दिख रहा है इसलिए आप नएदम रजतम त्रिकालिक निषेधक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप नेदम रजतम कहते हैं तो किसका का अभाव कहते हैं रजत का प्रतियोगी कौन होगा रजत प्रतियोगिता अब अच्छे लगत तो? रजतत्व तो रजतत्व व्यावहारिक रजत में प्रतिभाषिक रजत में रजतत्व तो, तो रहेगा अगर आप कहेंगे की रजतत्व अभाव कहेंगे उस समय प्रतिवासी का रजत दिखता था तो रजतत्व कैसे कहेंगे पूर्व पक्षी कह रहा है किन्तु इदानी इदम न रजत अभी ये रजत नहीं है इस प्रकार की जैसे ईदानी घट श्यामो न जब घट का जब दाह तो तब घट श्याम नहीं रहेगा तब कहेगा इधानीम घट श्या श्याम न आसित तो श्याम, श्याम तो अभाव नहीं पहले श्याम था तो यहाँ भी आप ऐसे रजत का त्रैकालिक निषेधन नहीं कर पाएंगे पहले प्रातवासी का रजत था इतने सिद्धांत कहता है कि न टीका में विषय भेदात अविरोध इति परिहरति सिद्धांत कहते हैं कि विषय भिन्न है प्रतिभास जो होता है और निषेध जो हम करते हैं ये दोनों अलग अलग विषय होने से संभव होगा क्या है मूल में नहीं तत्र रजतत्वा नजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निषेध अधि विषय जो कहता है कि नैदम रजतम ये जो निषेध करता है ये निषेध का जो प्रतियोगी होगा और वहाँ का प्रतियोगिता अवच्छेद रजतत्व ऐसा नहीं है रजतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हुआ रजतत्व रजतत्व ऐसा अभाव हम वहाँ नहीं कह रहे हैं किंतु फिर क्या कर रहे हैं टीका में ही का अर्थ यश मत न ही मूल में दिया ही का अर्थ यश मूल में आगत नी तर्थत नजतम निषेध रजतचिता का अभाव निषेधेन्न प्रतियोगिता का, तो का अभाव नहीं है अभाव है कि उसका प्रतियोगिता अवच्छेद का रजतत्व नहीं है तरी कीदृशो अभाव लौकिक पार्थिक्न प्रातिभाषिक रजतोगिका प्रतियोगिता क लौकिक पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिक लोक में जिसको पारमार्थिक कहते हैं लोक में पार्थिक किसको कहते हैं तो ये सब पारमार्थिक लोक में इसको कोई मिथ्या थोड़ी कहेगा तो लौकिक पारमार्थिक वेदांत भाषा में व्यावहारिक इसको व्यावहारिक कहते है इसको लौकिक पार्थिक और दूसरा पारमार्थिक हो गया हो गया वास्तव पार्थिक लौकिक पारमार्थिक जिसको व्यावहारिक सत्ता कहते हैं इसी को शास्त्र में लौकिक पारमार्थिक कहते हैं अभी सिद्धांती कहा कि विषय भेदा तो जो टीका में तृतीय पंक्ति में है ना आरंभ में विषय भेदा तो विरोध सिद्धांत कहते है कि हम प्रातिभाषिक रजत का अगर निषेध करेंगे तब तो आप कहेंगे कि संभव नहीं है क्योंकि उसमें प्रातिभाषी रजत था और वेदांति वहां प्रातिभाषी रजत रजत अनिर्वचन रजत उत्पत्ति हुआ ऐसे कहा था अच्छा उत्पत्ति हुआ वो नहीं है कैसे कहेगा इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं कि विषय भेदात विरोध विषय भेदात अर्थात दिखता था प्रतिभाषी हम निषेध करते है व्यावहारिक व्यावहारिक हम त्रह निषेध कर सकते है ने वो भी त्रैकालिक व्यावहारिक का हम त्रैकालिक निषेध कर, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नहीं है एक काल में था, था। किस काल में व्यावहारिक रजत था हाँ। जिससे हम इदम रजत नजतम कहते हैं हम रजत का निषेध करते हैं प्रतिभाषी को रजत का त्रैकालिक निषेध कर पाएंगे प्रतिभाषी नहीं कर सकता तो तो जो कब दिख रहा था दिख रहा था डिक्राने? जी का व्यापहरिकाली निषेध कर सकता है नहीं कर सकता है नहीं कर, नहीं। भी नहीं कर सकता प्रातभाषी का रजत नजतम कहाँ दिख रहा है रजत में सुदम रजतम अभी इम सु ज्ञान हो गया होने के बाद कहता है की नयद रजतम जी तो रजत का निषेध करता है प्रातिभाषिक रजत का त्रिकालिक निषेध नहीं कर पाएगा क्योंकि एक काल में था व्यावहारिक किस काल में था व्यावहारिक रजत का त्रयकालिक निषेध कर पाएगा नहीं कर पाएगा व्यावहारिक रजत वहाँ कभी है ही नहीं इसलिए त्रैकालिक निषेध व्यवहारिक रजत का संभव है तो सिद्धांत वही बात करेंगे विषय भेदात तो अविरोध आप कहते हैं कि त्रैकालिक निषेध नहीं कर पाएंगे तो किसका नहीं कर पाएंगे प्रातिभाषिकों का नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक काल में था व्यावहारिक का त्रैकालिक निषेध कर पाएंगे तो इसीलिए विषय में कोई मतलब इसमें कोई विरोध नहीं है हम जो कहते हैं कि यह राज त्रैकालिक निषेधा एवं व्यावहारिक रजत का त्रिकालिक निषेध कर रहे हैं इसलिए सुक्ति में व्यवहारिक राजत्व को त्रकालिक विषय कर सकता है क्योंकि एक काल में दिखता था। हुआ। अभी किन्तु तो हुआ की कि हमको दिखा दूसरा और हम निषेध कर दिए दूसरा जी तो अभी इसको भ्रम किसको कहेंगे मिथ्या कौन सा है जो दिखा उसको आप निषेध तो नहीं कर रहे हैं तो बाधित तो हुआ जो दिखा और जिसको आप निषेध कर रहे हैं वो वहां था नहीं तो फिर भ्रम किस को कहेंगे कि बाधित तो, तो कोई हुआ नहीं ना जी। ये दोष आएगा जी। जो पहले कह दिया कि विषय भेदा तो अविरोध हो अर्थात विषय भेदा तो विरोध होगा तो पूर्व पक्षी कहेगा तो चोरी किया कोई पकड़ा गया कोई तो इसी प्रकार की नहीं होता है तो दिखा कुछ आप निषेध करेंगे दूसरा ये होगा की अर्थात अप्राप्त प्रतिषेध हो रहा है ये कोई तो धर्म बोल करके सिद्ध नहीं होगा इसलिए मूल में कहता है कि जो दिखता था आपको उसी का ही निषेध करना पड़ेगा नहीं तो फिर बाद कैसे होगा किन्तु तो जो दिखता था उसको आप त्रिकालिक निषेध कर भी नहीं पाएंगे तभी क्या कहेंगे की जो रजत दिखता था प्रतिभाषिक दिखता था प्रतियोगी कौन होगा तो उसका अवच्छेदक अवच्छेद बनेगा तो हम अगर कहेंगे कि की व्यावहारिक प्रातिभाषिक रजत वो कभी था उधर नहीं, नहीं, नहीं था तो उसका त्रिकालिक निषेध बाद हो जाएगा त्रिकालिक निषेध होगा व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत हम कहेंगे भूतल में घटा भाव प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता घट में प्रतियोगिता अवच्छ देखो घटत तो, तो, तो का अभाव हम कहेंगे अगर हम कहेंगे कि घटा भाव घटाभाव यहाँ अभी घट है हम घटत्व तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटा घटाभाव कह पाएंगे घट है यहाँ तो जहाँ घट नहीं है वहाँ पायेंगे घटत्न प्रतियोगिता का घटा भाव वहाँ है तो अभी जहाँ घट है वहाँ पटतवा वहाँ है नहीं एज़। अभी एज़। अभी हम कहेंगे यहाँ घट विद्यमान है किंतु हम कहेंगे यहाँ भाव है कौन सा घटा भाव है जो घटाभाव प्रतियोगिता का अवच्छेद कैसे संभव भी नहीं है हाँ तो इसके विचार आगे करेंगे इसको कहते हैं ना तो वेरणिन का अभाव तो पटत्व अवच्छिन्न घटाभाव ये कहा मिलेगा सर्वोत्र मिलेगा अत्यंत ये क्योंकि पटतत्विन्न घटाभाव तो पटत्वावच्छिन्न घटक ही मिलेगा तो पटत्वावचिन्न घटा भाव सर्वत्र नहीं है तो सर्वत्र मिलेगा इसको कहते हैं प्रतियोगिता का भाव किंतु न्याय में भी एक मत वाले कहते हैं ये संभव नहीं है क्योंकि आप बंध्या पुत्र का अभाव स्वीकार करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है इसी प्रकार की पटत्वावच्छिन्न घट अगर प्रसिद्ध होता तब तो आप फिर उसको कह दें कि यहाँ उसका अभाव है जो प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है तो अप्रतियोगी मतलब अप्रसिद्ध प्रतियोगी का अभाव अस्वीकार नहीं किया जाता इसलिए कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए मतलब असमाधान देंगे यहाँ उस प्रकार के समाधान नहीं दिए है आगे औद्योगिक सिद्धि में दिए हैं जिसको यहाँ अनुमान खंड में लाकर तो वहाँ कहेंगे की पटत्तावच्छि घटावा भी नहीं कहेंगे क्योंकि अप्रसिद्ध है इसी प्रकार की यहाँ व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रतिभाषिक रजतव ये नहीं कहेंगे क्योंकि प्रातिभाषिक रजत में क्योंकि तो व्यवहारिकत्व रहेगा ही नहीं तो प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं थे उसका अभाव कैसे कहेंगे इसलिए कहेंगे की व्यावहारिकात्म प्रतिभाषिक अभाव जिस समय उनको रजत दिखता था उस समय में, में व्यक्ति का प्रवृत्ति हुआ था तो उस समय में, में उसको प्रातिभाषिक मान रहा था ना व्यावहारिक मान रहा था तो व्यावहारिकों से तादात्म्य अपन हो गया था प्रातिभाषिक वो प्रती हुआ था उसका हम निषेध कर सकते हैं तो सिद्धांति मतलब मतल, दिया गया कि तो हम व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न नहीं कह करके तादात्म्य अपन कहेंगे और वो प्रती हुआ था तो वो कोई प्रमा हो नहीं हो अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो प्रमा का विषय होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है प्रतीति का विषय होना चाहिए व्यावहारिक तो वो प्रतीति हुआ तभी हम कहेंगे कि जो प्रतीति हुआ था हम उसका निषेध और हम उसका ये निषेध कर सकते हैं तो निषेध होने से माना जाएगा कि वो त्रह का निषेध तो होगा अच्छा तो वहां फिर कहते हैं कि अगर आपको प्रतीत हुआ था उसका निषेध कैसे करेंगे कहेंगे वहा प्रातिभाषिक रजत का, का अनिल वचन उत्पत्ति माना गया किंतु उस रजत में व्यावहारिक का उसको खाली प्रति प्रतीत तो हुआ था किंतु तो व्यावहारिक का वास्तविक तादात कभी उसके साथ हुआ नहीं हुआ था इसलिए त्रयकालिका निषेध कर सकते हैं उसका किंतु तो प्रातिभाषिक रजत का, का त्रयकालिका निषेध नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो उत्पन्न माना था कि उसमें व्यावहारिक जो तादात करता है ये तो केवल अध्यास कर दिया भ्रम है जो उसका निषेध तो किया जा सकता है मूल में कहा किंतु लौकिक पारमार्थिक्न लौकिक पारमार्थिक व्यवहारिकत्व व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता को यह निषेध अधिका विषय होगा व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता को कभाव तो अभ्युपगम सिद्धांति कहता है इसको मानने से जो लोग इसको नहीं मानेंगे वो वर्तमान उपाध्याय इत्यादि पक्ष व्याप्ति पंचको में दिया गया मानते नहीं इसका तो नहीं मानने से समाधान देंगे व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रतिभाषिक रजत प्रतियोगिता को अभाव ये पंक्ति ऐसा है व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता को अभाव ये निषेध बुद्धि का विषय है तेतु माभ तो ये इस प्रकार संभव है क्या कहते हैं धर्मावच्छिना प्रतियोगिता का स्वीकार करते हैं, करने से हो जाएगा तो इसको व्यधिकरण क्यों कहते हैं व्यधिकरण शब्द का व्युत्पत्ति कैसे देते हैं विरुद्धम अधिकरण तभी विरुद्ध अधिकरणम ये होने से व्यधिकरण दो व्यधिकरण हो जाएगा यहाँ व्यधिकरण धर्मावच्छ व्यधिकरण एक ही है धर्म तो तो क्या है कहते हैं विरुद्धम विरुद्धम अर्थात व्यावहारिक रजतादी अधिकरणम स व्यधिकरण विरुद्धम व्यावहारिकम रजतादि अधिकरणम रजतादि अधिकरणम योग्री है उसमें वो कौन है कहते हैं रजतत्व कैसे रजतत्व व्यावहारिकम पहले दे दिया तो व्यावहारिकम रजतादि अधिकरणम रजतादि अधिकरणम अर्थात रजतादि अधिकरण कम क्यों आगे यश दिया ना व्यावहारिकम रजतादि अधिकरणम यश्य कश्य रजतत्व रजत अधिकरण किसका होगा रजतत्व का तो वो रजतत्व कैसा होगा व्यावहारिक रजत जिसका अधिकरण होगा वो रजतत्व तो व्यावहारिक रजतत्व तो होगा ना न प्रतिभाषिक रजतत्व तो हो जाएगा व्यावहारिक इसलिएवहारिक तो व्यधिकरण सच असौ धर्मच इति लौकिक पार्थिक अर्थात व्यावहारिकत्व तद तो अव छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता यहाँ विरुद्ध क्या हुआ जो हम देखते है अभी हम निषेध करते है प्रातिभाषिक रजत को प्रतियोगिता रहेगा प्रातिभाषिक रजत में तो अभी प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक रजतत्व नहीं रहा तो प्रतियोगिता अवच्छेदक और प्रतियोगिता ये समानाधिकरण होना चाहिए तभी जाकर के ये इसका अवच्छेदक का बनेगा अवच्छेदक और अवच्छिन्ना ये दोनों समानाधिकरण होना चाहिए तभी अवच्छेदक बनेगा तो यहाँ प्रतियोगिता रहा प्रातिभाषिक में अवच्छेद बनता है व्यावहारिकत्व तो वो व्यधिकरण अर्थात समान अधिकरण नहीं हुआ नहीं होने से इसको व्यधिकरण धर्म कहते हैं ऐसे हम घटा भाव कहते हैं प्रतियोगिता किसमें रहेगा घटक उसमें पटत्व तो रहेगा घट में नहीं।, नहीं रहने से पटतत्व तो घट की अपेक्षा व्यधिकरण हुआ तो हम कहते हैं व्यधिकरण जो धर्म जो कि पट में रहता है वो अवच्छेद बना इस प्रतियोगिता का तो व्यधिकरण धर्म अवच्छेद कहते हैं प्रतियोगिता प्रतियोगिता तदवचिन्ना प्रातिभाषिजते प्रतिगिताजता प्रतिगिता से अंतिम दिया ना पद तदविन्ना प्रातिभाषिजते प्रतिगिताजता प्रातिभाषिजत का ही अभाव तादृश अभाविपार्थिव अर्थात व्यावहारिक तद तो अव छिन्न अर्थात व्यवहारिकता व्यावहारिक तो व्यवहारिकता व्यावहारिकता अवचिन्न कौन हो जाएगा प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका कहते हैं का का, का प्रतियोगिता इसका नु इदम अनुपन्न व्यधिकरण धर्म से अवगम अनावगम चुपप इति व्यधिकरण धर्म को अगर स्वीकार करेंगे तो भी यह संभव नहीं है व्यधिकरण धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो भी संभव नहीं है ननु के रजते लौकिक लौक का नहीं है पारमार्थिकत्व तो पारमार्थिकव पारमार्थिक तो लौकिक पारमार्थिकत्व तो प्रातभाषिक रजत में लौकिक पार्थिकव तो अवगतम नवा अन्य अगर प्रातभाषी का रजत में व्यावहारिक तो देखा नहीं गया प्रतियोगिता अवच्छेद तो। दो तो हो गया एक तो अधिक हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद हो जाएगा आपका व्यावहारिकत्व तो। प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न रजतत्व ज्ञान अभाव दो तो हो गया ना रजत एक तो अगर इसमें प्रातभाषी रजत में व्यावहारिकत्व तो नहीं दिखा गया है तो फिर प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न रजतत्व तो, रजतत्व तो ज्ञान का अभाव अर्थात प्रतियोगिता अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद का हो जाएगा व्यावहारिकत्व व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत इसका ज्ञान नहीं है अर्थात प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो नहीं होने से अभाव प्रत्ये अनुभ क्यूंकि अभाव के लिए कहते हैं लक्षण प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञानाधीन ज्ञान विषय तो अगर प्रतियोगी का ही ज्ञान नहीं होगा प्रतियोगी कौन है व्यावहारिकत्व अवच्छिन्निभाषिक रजत तो व्यावहारिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का ज्ञान हुआ है नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है प्रतियोगिता का ज्ञान नहीं है तो उसका अभाव का ज्ञान भी नहीं होगा जी रजत रजत है रजत या फिर एक और तो वही अच्छा रजत रजत अच्छा रजत तत्व ज्ञान रजत तत्व ज्ञान नहीं रजतत्व ज्ञान वो टाइप करने वाला है और संशोधन करने वाला दोनों से गलती हुआ रजतत्व ज्ञाना भाव प्रतियोगिता का अवच्छेद तो का अवच्छिन्न रजत हिंदी में भी रजत तत्व रजत तत्व क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अभाव होता है प्रतियोगिता अवच्छेद से अवच्छिन्न अच्छा प्रतियोगिता अवच्छेद से अवच्छिन्न होगा प्रतियोगिता तो यहाँ अवचिन्न रजतत्व रजतत्व अवचिन्न रजत रजतत्व रजतत्ता होना चाहिए ज्ञान प्रातिभाषिक रजतत्व रजतत्व अर्थात यहाँ प्रतियोगिता अवच्छिद का अवचिन्न रजतत्व अर्थात रजतत्व प्रकार का ज्ञान इस प्रकार के लिया जाएगा तो प्रतियोगी ज्ञान वो हो जाएगा मतलब रजतत्व प्रकार का ज्ञान इसी प्रकार की यहाँ अवगत् तो तो तो तो <स्थाँच्ण>। <नती थो> <स्थाँच्ण>। अवगमे अच्छा ये ठीक है दोनों रजतवान गलत लग रहा कैसे दोनों गलत लग रहा है रजत तत्व ज्ञाना कहने से रजत तत्व अर्थात रजत पदार्थ जी रजत ठीक है ऐसा कहीं नहीं सारे अवच्छिन्न पदार्थ किंतु प्रतियोगिता से अवच्छेद तब प्रतियोगिता नहीं लेकर प्र, के प्रतियोगित्व होने से भी चलता उस रजतत्व होने से चलता किन्तु यहाँ रजत तत्व ज्ञान अभावत कहने से था, था। तो प्रतियोगी को लिया चलेगा थोड़ा मतलब अर्थ घटा लेना है तो रजत का ज्ञान नहीं हुआ रजत का ज्ञान मतलब प्रातिभाषिक रजत का ज्ञान नहीं हुआ जो प्रातिभाषिक रजत का, का प्रतियोगिता व्यावहारिक के द्वारा अवच्छिन्न हुआ ठीक है अगर दिया है सर्वत्र पाठ ऐसे दिया है तो अच्छा हिंदी में तत्व किए हैं ऊपर किए नीचे मूल में अच्छा प्रतियोगिता रजत तत्व ज्ञान के अभाव में प्रतियोगिता का अवच्छेद रजत तत्व ज्ञान के प्रतियोगिता का अवच्छेद कह तो और गलत हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न रजत तत्व ज्ञान होना चाहिए ना यहां तो अवच्छिन्न शब्द ही छूट गया तो और गलत हो गया ये प्रतियोगिता का अवच्छेद रजत तत्व नहीं है प्रतियोगिता अवच्छेद को अवच्छिन्न रजत तत्व है ना तो हिंदी में तो गलत लिख दी द्वितीय पंक्ति में हिंदी में दिया ना प्रतियोगिता का अवच्छेद ज्ञान के अभाव में तो ये नहीं प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न रजत तत्व ज्ञान यहाँ रजत तत्व और प्रतियोगी ऐसा प्रतियोगी ज्ञान अभाव अभाव प्रत्यक्ष हिंदी की टीका में दिया प्रतियोगिता का अवच्छेद तो माने तो में नीचे वाला में, वाला में। नीचे वाला वाला वाला ना ऊपर प्रतियोगिता रजत में प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद होता है वाला साधारण धर्म घटस घटक घटक कहते हैं इसी प्रकार रजत मान्य प्रतियोगिता का अवच्छेद को, को माने तो रजत में रहने वाले प्रतियोगिता के लिए सामान्य धर्म हो गया रजत बर... तत्व का का। है, है, है सर्वोत्र पाठ है तो ठीक है यहाँ रजत तत्व था प्रतियोगी प्रतियोगिता ज्ञान नहीं होता है प्रतियोगी किस प्रकार जिसका प्रतियोगिता अवच्छेद व्यावहारिक्व से अवच्छिन्ह होता है ठीक है इस प्रकार अनवगम ये दोष हुआ प्रतिभागी ज्ञान नहीं हुआ अवगम अर्थात हमको प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिक का ज्ञान हुआ अगर इस प्रकार कहेंगे पूर्व पक्षी कह रहा है अवगमे अपरो तो प्रतिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्व दिखा यह कब दिखेगा जिसमें प्रातिभाषिक रजत दिख रहा है ये प्रातिभाषिक रजत का अनिर्वचन एन माना है उसमें जो व्यवहारिकत्व तो दिखेगा उसको भी आपको अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा क्योंकि व्यवहारिकत्व तो हुआ तो है नहीं नहीं है कि तो दिखता है दिखता है तो उसको अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा तो जिसको आप अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे उसका फिर निषेध कैसे कर देंगे जैसे आप प्रातिभाषिक रजत का, का त्रयकालिक निषेध नहीं कर पा रहे हैं उसमें उत्पन्न होने वाले व्यावहारिकत्व उसका त्रिकालिक निषेध कैसे कर देंगे को भी नहीं कर पाएंगे इसलिए पूर्व कहता है कि अगर प्रतिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्व तो अवगम नहीं हुआ तो, तो प्रतिभागी ज्ञान नहीं है आपका अभाव ज्ञान नहीं होगा अगर अवगम हुआ है तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुआ है वह है तो उसका निषेध कैसे करेंगे तात्कालीन तो रहेगा अन्य काल में नहीं रहेगा किन्तु उस काल में तो रहेगा तो त्रैकालिक निषेध तो नहीं होगा ये पूर्व का तात्पर्य है मूल में अवगम अपरो अवगम कस्य अवगम व्यावहारिक से व्यावहारिक से अवगम अवभाष से तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्व जो अवभास होगा वो तत्कालीन विषय सत्ता वहाँ रहना पड़ेगा नहीं तो अवभास नहीं होगा तो रजते पार्थिकार अर्थात लौकिक पार्थिक रजत में लौकि पार्थिक अनिर्वचनीय रजतवत्पन्न जैसे रजतम अनिर्वचने उत्पन्न हुआ उसमें लौकिक पार्थिक अनिर्व उत्पन्न होना मानना पड़ेगा अगर उत्पन्न हुआ तद अवच्छिन्न रजत सत्व लौकिक पार्थिकिन्न रजत प्रातिभाषिक रजत ये प्रतिभाष काल में रहा जी जी दोनों ही उत्पन्न हुआ तद अवच्छिन्न अभाव तस्मिन कथम वर्तते और तो दोनों ही विद्यमान है अभाव कैसे कहेंगे व्यवहारिकत्व तो नहीं है कैसे कहेंगे वो तो अनिर्वचने उत्पन्न हुआ है तद तो तो अवच्छिन्न अर्थात व्यवहारिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत का मतलब व्यावहारिकत्व तो अवच्छिन्न का अभाव तस्वीर प्रातिभाषिक रजते कथम वर्त थे वो भी उत्पन्न हुआ व्यावहारिकत्व तो? तो उसका निषेध कैसे करेंगे चेत टीका अवगम पक्षम अवलंब्य परिहर सिद्धांति अवगमन पक्ष को अर्थात द्वितीय पक्ष को ले करके परिहार करता है मूल में पूर्व पक्षी क्या कहा अवगमन पक्ष में क्या कहा कि प्रातिभाषिक रजतव भी अनिर्वाचन उत्पन्न हो रहा है व्यावहारिकत्व भी उत्पन्न हाँ। अगर दोनों उत्पन्न हो रहे हैं तो आप कैसे निषेध करेंगे सिद्धांत इसी पक्ष को ग्रहण करता है तथापि तो कहता है कि हम उसका उत्पन्न नहीं मानते हैं व्यावहारिक का रजत का उत्पन्न मानते हैं कि व्यावहारिक का, का उत्पन्न व्यावहारिकत्व इसका उत्पन्न नहीं मानते हैं क्यों उसके लिए दिखाते है अधिष्ठान से रजते प्रतिभाष संभव है न पार्थिकव जो अधिष्ठान है सुक्ति सुक्ति में पारमार्थिक्वल लौकिक पारमार्थिक जो सूती में है वो अभी अन्यत्र दिखता है कभी जो पदार्थ है उसका अनिर्वचित उत्पत्ति नहीं माना जाएगा जो नहीं है उसी का ही उत्पत्ति माना जाएगा नहीं है दिखता है तो कह से आएगा कहेंगे कि उत्पन्न हुआ नहीं तो दिखेगा कैसे किंतु तो अन्यत्र है अन्यत्र दिख जाना कहेंगे ये तो हो सकता है इसके लिए उत्पन्न क्यों मानेगा जैसे स्फटिको लाल दिखता है हमको पुष्प दिख रहा है पुष्प अगर दिख रहा है तो पुष्प में दिखने वाला लालिमा को हम स्फटिक में आरोप कर लेते हैं वहां स्फटिक में लालिमा का अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं माना जाएगा आवश्यक नहीं है अगर दिखता है तो अन्यत्र दिखता है अन्यत्र आरोपण हो जाएगा द्विचंद्र इत्यादि जैसा कहते हैं ये तो दोष के चलते हो जाएगा जो नहीं है उसी के लिए अनिर्वचनीय उत्पत्ति माना जाएगा ये सिद्धांत है पारमार्थिकव से अधिष्ठान अधिष्ठान अधिस्थान निष्ठा अधिस्थान अधिस्थान में क्या हैत्व है पार्थिकार निष्ठ से रजते प्रतिभा संभव है न रजत में प्रातिभाषिक रजत में इसका प्रतिभासा संभव हो जाएगा तो रजत अनिष्ठ पारमार्थिक उत्पत्तिपगम इसलिए रजत में हम का मतलब व्यावहारिक का उत्पत्ति स्वीकार नहीं करेंगे ठीक टीका में नु अत्रौकिक पारमार्थिकव उत्पत्ति कुतो अभ्युपगम्य थे तो क्यों नहीं मानते हैं ठीक है, है? अधिष्ठान में जो है पारमार्थिकव वो आपको प्रातिभाषिक में दिख जा सकता है वो ठीक है किंतु तो आप उत्पन्न क्यों नहीं मानेंगे अगर उत्पन्न हो सकता है तो आपको अन्यत्र से लाना नहीं पड़ेगा सिद्धांत कहता है कि इसमें एक नियम है यत्र योपियम असंकृष्टम यहाँ प्रातिभाषिक रजत में किसका आरोप कर रहा है व्यावहारिकत्व का जहाँ आरोपियम असनिकृष्टम असंकृष्ट अर्थात इंद्रिय असंकृष्टम तो यहाँ असन्निकृष्ट शब्द का अर्थ कि आरोप्य स्वयं असन्निकृष्ट का बात नहीं आरोप्य इंद्रिय के द्वारा असन्निकृष्ट इंद्रिय के साथ असन्निकृष्ट तत्र एवं प्रातिभाषिक वस्तु उत्पत्ति अंगीकारा जिसको आरोप करते हैं वो अगर दिखता नहीं तब तक तो फिर वहाँ प्रातिभाषिक अनिर्वचनीय उत्पत्ति स्वीकार किया जाएगा तो यहाँ जब हमको इदम दिख रहा है में को तो दिख रहा है तो दिखने से सन्निकृष्ट है इंद्रिय सन्निकृष्ट होने से उसका अनिर्वचित उत्पत्ति नहीं स्वीकार करने का आवश्यक है ठीक है मैं यम अत एव एवं अर्थात जहाँ इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है आरोपिय वहा उत्पत्ति मानेंगे इंद्रिय सन्निकृष्ट है तो उत्पत्ति नहीं मानेंगे योपियम सन्निकृष्ट न तथा प्रातिभाषिक वस्तु उत्पत्ति स्वीकृत इंद्रिय सन्निकृष्ट अगर आरोप्य है तो प्रातिभाषी का उत्पत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा मूल में अत तो एव इंद्रिय सन्निकृष्ट तया जपा कुसुम गौ स्फटिके भान संभव लालिमा कहा है जपा कुसुम में जपा कुसुम के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है तो होने से स्फटिके भान संभवत इसलिए स्फटिक में अनिर्वचनीय की उत्पत्ति नहीं।, नहीं माना जाएगा न स्फटिक के अनिर्वचनीय लघुत्य उत्पत्ति ये वेदांत तो का एक सिद्धांत तो है अच्छा अभी पूर्व कहता है ननु एवं ननु यत्रिकृष्टम जपाकुसुम जपाकुसुम शनिकृष्टम अर्थात जपाकुस में यहाँ स्फटिक के साथ शनिकृष्ट है चक्षु के साथ नहीं यहां जो शनिकृष्टम दिया <stam detriment> यहां <coughs> gece, जी, जी जी, जी, यहाँ शनिकृष्ट का शनिकृष्ट पहले शनिकृष्टम था तो इंद्रिय शनिकृष्ट था स्फटिकनिकृष्ट अभी स्फिक और जपाकुसम शनिकृष्ट है तो अभी स्फटिक लाल लिखेगा हस्तादि जपाकुसुम हस्तादि द्रव्यांतर व्यवधानात किंतु कुम हस्तादि द्रव्य के द्वारा व्यवधान हो गया किसके साथ व्यवधान हुआ स्फिक जपा कुम का स्पटिकला अगर हस्तादि व्यवधान हो जाएगा स्पटिकलाल दिखेगा पहले कह दिया कि स्फटिक के साथ जपा कुम सृष्ट है फिर आगे कैसे कहें हस्तादी द्रव्यंतर व्यवधान हो जाएगा स्फटिक जपा कुम सृष्ट है फिर व्यवधान दे। कैसे कहेंगे तो व्यवधान और कहने व्यवधान असनिकृष्टम स्फटिक जपा कुम सनिकृष्ट है और व्यवधानात असनिकृष्ट व्यवधान होने से असनिकृष्ट कौन हुआ चक्षु चक्षु और जपा कुम सृष्ट है ना? नहीं, हमारा चक्षु चक्षुष तो नहीं दिख रहा, रहा है हमको जपा कुसुम नहीं दिख रहा है स्फटिका दिख रहा है जपा कुसुम का स्फटिकृष्ट है अभी स्फटिको हमको लाल दिखेगा नहीं दिखेगा ये स्थिति कहता है तो इसलिए जपा का स्फिकृष्ट है वहाँ अगर बीच में आ जाएगा तो फिर लाल का बात ही है बात ही नहीं है इसलिए बीच में व्यवधान वो दोनों में नहीं है ये दोनों में है पूर्व पक्षी कह रहा है की आपने कह दिए इंद्रिय सन्निकृष्ट आरोपीय स्फटिक में आरोप किसका कर रहे हैं लालिमा लाल वो इंद्रिय सन्निकृष्ट हमको पुष्प देख रहा है तो लालिमा इंद्रिय सन्निकृष्ट हुआ होने से हम आरोप नहीं करें मतलब उत्पन्न नहीं।, नहीं मानेंगे ये ठीक है पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तब जब ये बीच में आ जाएगा हाथ आ जाएगा किंतु तो वो दोनों होंगे शनिकृष्ट वहां आप दिखेगा तो आप अभी वहां क्या उसको उत्पन्न मानेंगे ना ऐसा आरोप कर देंगे कहेंगे नियम के अनुसार अभी उत्पन्न मानना पड़ेगा दोबारा कहते हैं नियम सिद्धांत कहा कि आरोपिय अगर इंद्रिय संकृष्ट है तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे नहीं मानेंगे पूर्व भी कह रहा है कि अगर आरोपी इंद्रिय सं नहीं है तो, तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा अनिर पड़े इंद्रिय है तो नहीं मानेंगे अगर इंद्रिय नहीं है तो मानना पड़ेगा सिद्धांत किया खाली बीच में हाथ आ गया तो अभी वहां अनिर्वचने मानेंगे हाथ हटा लिया कहेंगे और मानना जरूरत नहीं तो ये क्या जादू है इसमें जादू का बात ही क्या है आप जब नहीं देख रहे हैं कुछ पदार्थ किंतु आपको वहाँ स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि वहा दिखता है मानना पड़ेगा विषय के बिना तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए अनिर्वचने मानेंगे किन्तु जब आप देख रहे हैं तो फिर अनिर्वचने क्यों मानेंगे आप इसको वहाँ अध्यासो हो जाता है क्यों कहते हैं शनि इत्यादि दोष के चलते ब्रह्म के चलते ये हो जाता है तो दोष के चलते जहाँ ब्रह्म होगा तो वहाँ हम अनिर्वचने इस प्रकार की मानने का जरूरत नहीं अन्यत्र दिखता है तो अन्यत्र आरोप करेंगे किन्तु तो कहीं दिखता ही नहीं है अर्थात तो हमको कहीं से इंद्रियाग्राह्य नहीं हो रहा है तो फिर हम अन्यत्रा आरो करेंगे हुआ तो मानना पड़ेगा उत्पन्न मानना पड़ेगा नहीं तो इंद्रिय से भी दिख नहीं रहा है उत्पन्न भी नहीं हो रहा है विषय नहीं है तो कैसे आरोप करेंगे विषय किसी प्रकार आना चाहिए चाहे इंद्रिय ग्राह्य हो हम उसको तो अन्यत्र तो आरोप कर दे सकते हैं नहीं तो उत्पन्न मानना पड़ेगा ये सिद्धांत है यत्र सन्निकृष्ट मे जपाकुप किसके साथ सन्निकृष्ट हुआ के साथ हस्तादी द्रव्यांतर व्यवधान असनिकृष्टम जपा कुम किसके साथ असनिकृष्ट हुआ इंद्रियों।, इंद्रियों के साथ हुआ इति तय लौघ कि तो मानना पड़ेगा सिद्धांत कहता है हैं इष्टा प्रत्ये और मानते हैं मूल में नु युसुम द्रव्यांतर व्यवधान असन्कृष्टम त्यूकी सन्निकृष्ट पहले पूर्व पृष्ठ में था सन्निकृष्ट जपा कुम इंतर असनिकृष्ट असनिकृष्ट था इंद्रियो के साथ असनिकृष्ट मूल में यत्र जपा कुसुम द्रव्यांतर व्यवधाना असनिकृष्टम तौहित्य प्रतीत्या लौहित्य प्रती ये कहा हो रहा है प्रतिभाषी लोघ स्वीकृत प्रातभाषी अनिर्वचनीय तो मानना पड़ेगा सिद्धांत कहता है न इष्ट स्वीकृत जैसे दोष दिखाते हैं हम कहते हैं इष्ट है इसलिए न न का अर्थ आप जो आपत्ति दिखा रहे हैं आपत्ति नहीं है। अच्छा आगे टीका में नु इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा ये हो गया दृष्टांत दृष्टान्त अभी तक हम स्पटिका जपाकुस ये सब कर रहे हैं कि हमको क्या काम है हम तो बंधन में है हमको दार्तिक दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी कहता है अभी क्या हुआ है चैतन्य में अहम का आरोप हुआ है तो वहा जपाकुस अथवा जितने सारे भ्रम का विचार हुआ सुप्ति में रजत इत्यादि वो सब दृष्टान्त विचार ऐसा नहीं हो कि हमारा खाली दृष्टान्त तो विचार पूरा पाठ पूरा चला जाएगा आगे कहते हैं ननु इंद्रिय प्रभाया स्फटिके दृष्टान तो सिद्धांत कह दिया कि पुष्प अभी दिखता नहीं इसलिए स्फटिक में अनिर्वचनीय मानेंगे पूर्व पक्ष कहता है कि पुष्प दिखता नहीं किंतु तो पुष्प का जो प्रभा है वो जा करके स्फिक में पहुंचेगा तो पुष्प का प्रभाव पहुंच जाने से वहां तो दिखेगा तो इसलिए वहां उत्पत्ति क्यों मानना पड़ेगा इसका प्रभाव जाकर के दिख रहा है ना, जैसे हम कहते हैं कि एक पदार्थ है यहां के टॉर्च है टॉर्च और हमारा बीच में व्यवधान है और वो टॉर्च वो पदार्थ को दिखा रहा है अभी जो पदार्थ प्रकाशित तो हो रहा है तो वो प्रभाव संयुक्त तो होकर के दिख रहा है क्या वो प्रभाव को हम अनिर्वचनी मानेंगे नहीं मानेंगे क्योंकि वो जा रहा है इसी प्रकार के पूर्व कह रहा है कि ये जो पुष्प का प्रभाव है वो प्रभाव उधर जाए अनिर्वचनीय मानने का क्या जरूरत है ये पूर्व कह रहा है इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा ये प्रभा कहाँ है स्फटिक में ये किसका प्रभा पुष्प का तो इंद्रिय सनिकृष्ट पुष्प का प्रभास फटी के भान संभव हो जाएगा तो अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्तिर अनुपन्न क्यों मानेंगे टर्स का लाइट जा करके दूसरा पदार्थ में दिखेगा हम क्यों मानेंगे कि वहां उत्पन्न हुआ सिद्धांत कहता है कि अस्वच्छ द्रव्य से जपा कुसुम से प्रभाव है कुसुम का थोड़ी कोई प्रभाव होता है प्रभाव अगर है तो अन्यत्र जा सकता है ये कुसुम में कोई प्रभाव नहीं होता कि अन्यत्र उसका लाल कोई किरण है अन्यत्र चला जाएगा प्रभाव पूर्व पक्षी कहता है कि पुष्प का किरण चला जाएगा स्फटिका में सिद्धार्थी कहता है कि पुष्प में किरण होता है थोड़ी तो जाकर के स्फटिकों में दिखेगा पुष्प का कोई किरण नहीं है तद तो उत्तम पंचपाधिकाया यथा पद्मरागादि प्रभा निराश्रया अपी उन्मुख उपलक्ष्यते न तथा तो पद्मरागादि प्रभा पद्मराग मणिको हम अगर दो महीना अंधकार में रख देंगे उसके बाद वो नहीं दिखेगा उसको अगर प्रकाश में रोज आता रहेगा फिर रात को वो दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ संग्रह होकर के रह जाता है अगर आप दीर्घ दिन उसको अंधकार में रखेंगे वो और नहीं दिखेगा उसका नहीं रहेगा तो ये कहते हैं अर्थात तो पद्मराग में जो प्रभाव दिखता है अन्यत्र किरण फैलता है बोलकर वास्तविक वो पद्मराग का प्रभाव नहीं है सूर्य अथवा चंद्र इत्यादि का प्रभाव को वो पकड़ करके रखता है उसको वो फिर छोड़ता है तो इसलिए कहते हैं निराश्रय निराश्रय अर्थात तो न मणिनिष्ठ पद्म में जो प्रभाव दिखता है वो न मणिनिष्ठ होने पर भी निराश्रय अभी उन्मुख उपलक्ष्य थे तो उन्मुख अर्थात जैसे मणि से आ रहा है मणि से वो निकल रहा है उन्मुख अर्थात तो मणि प्रभाव ऐसे वो पता चल रहा है न तथा जपा कु जपा कुसुम से कोई किरण निकल रहा है ऐसा कभी लगता है नहीं, नहीं। लगता है इसलिए जपा कुसुम का प्रभाव नहीं है तथा चिहित से परत्र अवभाषो अभ्यास असन्निहित तो जो नहीं है वहा पर अवभाष अन्यत्र दिखना उसको अध्यास अध्यास लक्ष्य नहीं है किंतु तो दिख रहा है इसको अध्यास कहेंगे अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे ये न क्वा भी व्यविचरित तो जहा नहीं है पदार्थ किंतु तो दिख रहा है वहा अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानेंगे इसमें कोई व्यविचार नहीं है अच्छा No, no. आगे प्रकरण पूर्व क्ष अलग आरम्भ कर तो ये प्रत्यक्ष खंड का ये ब्रह्म विचार का आगे दार्ष्टान्तिक विचार आरंभ करेंगे यहाँ यहाँ तक दृष्टांत हुआ ओम शंकर